व्यास जी बोले विप्रवरों मैं संसार बंधन का नाश करने वाले योग का वर्णन करता हूं सुनो उसका अभ्यास करके योगी पुरुष परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है पहले गुरु की भक्ति पूर्वक आराधना करके बुद्धिमान पुरुष योग शास्त्र इतिहास पुराण और वेदों का श्रवण करे तत्पश्चात आहार योग के दोष देश और काल का ज्ञान प्राप्त करके निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य हो योग का अभ्यास करे सप्त जौ का माड़ मठ्ठा मूल फल दूध जौ का हलवा खदी और तिल की खली इन सब वस्तुओं का भोजन योग की सिद्धि करने वाला है जिस समय मन व्याकुल हो कानों में किसी प्रकार का शब्द ना आता हो भूख प्यास का कष्ट ना हो हर्ष शोक आदि द्वंद सर्दी गर्मी तथा वायु बाधा ना पहुंचाती हो ऐसे समय में योग साधन करना चाहिए जहां कोई शब्द होता हो तथा जो जल के समीप हो ऐसे स्थानों टूटी फूटी पुरानी गौशाला में चौराहे पर सांप बिच्छू आदि के स्थान में श्मशान भूमि में नदी के तट पर अग्नि के समीप देव वृक्ष के नीचे बाबी पर भयदायक स्थान में कुएं के समीप तथा सूखे पत्तों पर कभी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए जो मूर्खतावश इन स्थानों की परवाह न करके वहीं योग साधन करता है उसके सामने विघ्नकारक दोष आते हैं उन दोषों का वर्णन करता हूं सुनो बहरापन जड़ता स्मरण शक्ति का लोप गूंगापन अंधापन ज्वर तथा अज्ञान जनित दोष ये सभी उसे प्राप्त होते हैं अतः योगवेत्ता पुरुष को सदा सब प्रकार से शरीर की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि शरीर ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन है एकांत आश्रम में गूढ़ स्थान में शब्द और वैसे रहित परवती गुफा में सूने घर में अथवा पवित्र रमडी तथा एकांत देव मंदिर में बैठ कर रात के पहले और पिछले पहर में अथवा दिन के पूर्भान और मद्ध काल में एकाग्रचित्त होकर योग साधन करें भोजन थोड़ा और नियम के अनुकूल हो इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रहे सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर योगाभ्यास करना उचित है आसन सुखद और स्थिर हो अधिक ऊंचा या अधिक नीचा ना हो योग के साधक को निष्प्रिय सत्यवादी और पवित्र होना चाहिए वह निद्रा और क्रोध को अपने वश में रखे संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहे सब प्रकार के दंदों को सहन करें शरीर चरण और मस्तक को समान स्थिति में रखे दोनों हाथ नाभि पर रखकर शांत हो पद्मासन में बैठे दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर लगाकर प्राणायाम पूर्वक मौन रहे मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को विषयों की ओर से हटाकर हृदय में स्थापित करें दीर्घ स्वर से प्रणों का उच्चारण करते हुए मुख को बंद रखे और स्वयं भी स्थिर रहे योगी पुरुष नेत्र बंद करके बैठे वह तमोगुण के वृत्त को रजोगुण से और रजोगुण की वृत्त को सत्वगुण से, से आच्छादित करके निर्मल एवं शांत हृदय कमल की कणिका में लीन सर्वव्यापी निरंजन मोक्षदायक भगवान पुरुषोत्तम का निरंतर चिंतन करें योगवेत्ता पुरुष पहले अंतःकरण सहित इंद्रियों और पंचभूतों को क्षेत्रज्ञ में स्थापित करें और क्षेत्रज्ञ को परमात्मा में नियुक्त करें तत्पश्चात योगाभ्यास करें जिस पुरुष का चंचल मन समस्त विषयों का परित्याग करके परमात्मा में लीन हो जाता है उसके सामने योग सिद्धि प्रकाशित होती है जब योगयुक्त पुरुष का चित्त समाधि में सब से निवृत्त हो परब्रह्म में एक भूत हो जाता है उस समय वह परम को प्राप्त होता है जब योगी का चित्त परमानंद को प्राप्त कर किसी भी कर्म में नहीं होता उस समय वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है योगी अपने योग से शुद्ध सोचमन गुणातीत तथा सत्तगुण संपन्न पुरुषोत्तम को प्राप्त करके नि संदेह मुक्त हो जाता है संपूर्ण भोगों की ओर से निस्प्री है सर्वत्र प्रेम पूर्ण दृष्टि रखने वाला तथा सब अनात्म पदार्थों में अनित्य बुद्धि रखने वाला योगी ही मुक्त हो सकता है जो योगवेत्ता पुरुष वैराग्य के कारण इंद्रियों के विषयों का सेवन नहीं करता और निरंतर योगाभ्यास में लगा रहता है उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं है केवल पद्मासन लगाने से और नसिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखने से ही योग की सिद्धि नहीं होती वास्तव में मन और इंद्रियों के संयोग उनकी एकाग्रता को ही योग कहते हैं मुनिवरों इस प्रकार मैंने संसार बंधन से मुक्ति के साधनभूत मोक्षदायक योग का वर्णन किया मुनि बोले दुज श्रेष्ठ आपके मुख रूपी समुद्र से निकले हुए बचनामृत का पान करने से हमें तृप्ति होती नहीं दिखाई देती अतः पुनः मोक्षदायक योग और सांख्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तपस्या ब्रह्मचर्य सर्वस्व त्याग और बुद्धि जिस उपाय से मन और इंद्रियों की एकाग्रता प्राप्त हो सके वह बतलाने की कृपा कीजिए व्यास जी ने कहा विद्या तप इंद्रिय निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्ध नहीं पा सकता संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि है वे प्राणियों के शरीर में भरे हुए हैं पृथ्वी से देह का निर्माण हुआ है चिकनाहट और पसीने आदि जल के अंश हैं अग्नि से नेत्र तथा वायु से प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं नाक कान आदि के छिद्र आकाश तत्व के स्वरूप हैं चरणों में विष्णु हाथों में इंद्र और उदर में अग्नि देवता भोकता रूप से स्थित रहते हैं कानों में श्रोत्र इंद्रिय और दिशाएं हैं जीववा में वाक इंद्रिय और सरस्वती देवता का निवास है कान त्वचा नेत्र जीववा और नासिका ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हें विषयानुभव का द्वार बतलाया गया है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये इंद्रियों के विषय हैं इस महान आत्मा का दर्शन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 जो इस विनाशशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परम पूजित परमेश्वर का ज्ञानमय दृष्ट से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है ज्ञानी जन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से ही देखने वाले होते हैं जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है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 संपूर्ण प्राणियों को पकाता नष्ट करता है किंतु जहां काल भी पकाया जाता है जो काल का भी काल है उस आत्मा को कोई नहीं जानता परब्रह्म परमात्मा ना ऊपर है ना नीचे है ना इधर ना उधर है और ना बीच में ही कोई किसी अंश में उसको ग्रहण कर सकता है संपूर्ण लोक उसके भीतर ही स्थित हैं उसके बाहर कुछ भी नहीं है यद्यपि कोई धनुष से छूटे हुए बाण अथवा मन के समान वेग से निरंतर आगे की ओर दौड़ता रहे तो भी कभी उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता उससे अधिक सूक्ष्म तथा उससे बढ़कर स्थूल दूसरी कोई वस्तु नहीं है